पातंजल योग प्रदीप सरदर्शन समन्वय न्याय और वैशेषिक का सिद्धांत कार्य कारण प्रत्येक संघत्यकारी अर्थात किसी प्रयोजन के लिए बनी हुई वस्तु जैसे वस्त्र कार्य कहलाता है बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता यह कारण तीन प्रकार का होता है पहला उपादान कारण जिससे वह वस्तु बनी हो जैसे तंतु जिससे वह वस्त्र बना है यहाँ तंतु वस्त्र का उपादान कारण है दूसरा निमित्त कारण तंतुओं का संयोग विशेष करने वाला जुलाहा निमित्त कारण है तीसरा साधारण कारण तंतुओं का औतप्रोत रूप में संयोग विशेष तथा करघा आदि साधारण कारण है न्याय और वैशेषिक का सिद्धांत इन दोनों दर्शनों का सिद्धांत आरंभिक उपादान कारण अर्थात परमाणुवाद है इनके सिद्धांतानुसार सारे स्थूल पदार्थों के मूल उपादान कारण निर्यवय निरवयव सूक्ष्म परमाणु है ऐसे दो परमाणुओं के आपस में संयुक्त हो जाने से यड़ु की उत्पत्ति होती है जो अणु परमाणु विशिष्ट होने से सम अतींद्रिय होते हैं ऐसे तीन हृणुकों के संयोग से तृणुक त्रसरेणु या त्रुटि की उत्पत्ति होती है जो महत् परमाणु से संयुक्त होने से जन्य पदार्थों का उत्पादक तथा इंद्रिय गोचर होता है घर के छत के छेद से जब सूर्य किरणें प्रवेश करती है तब उनमें नाचने नाचते हुए जो छोटे छोटे कण नेत्र गोचर होते हैं वे ही त्रसरेणु हैं यथा जालांतर्गते भानो यत सूक्ष्म दृश्यते रज तस्थतमो भाग परमाणु स उच्यते तेणु का महत्व झणुओं की संख्या के कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है न कि उनके अणु परिणाम से चार तसणुओं के योग से चतुर्णु की उत्पत्ति होती है चतुर्णु की उत्पत्ति होती है फिर स्थूल पदार्थों की इत्यादि इस प्रकार पृथ्वी जल अग्नि वायु और उनके सारे स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति होती है ये परमाणु उपादान कारण हैं और इनका विशेष रूप से संयोग होना साधारण कारण है और ईश्वर जिसके ज्ञान और प्रेरणा से यह परमाणु विशेष रूप से संयुक्त हो रहे हैं वह और अदृष्ट पुरुष का भोग अप अपवर्ग अथवा कर्माशय इनका निमित्त कारण है इस प्रकार न्याय और वैशेषिक ने सांख्य की प्रकृति और महत् को जड़ तत्व के वर्णन करने की आवश्यकता न देखी जिस प्रकार सांख्य ने पांच तनमात्राओं और अहंकार को स्थूल भूतों और इंद्रियों आदि का प्रकृति उपादान कारण माना है इसी प्रकार न्याय और वैशेषिक ने परमाणुओं को स्थूल भूत शरीर और इंद्रियों का उपादान कारण माना है किंतु जहां सांख्य ने अहंकार और तन्मात्राओं को महत की विकृति कार्य माना है वहां न्याय और वैशेषिक ने मन और परमाणुओं को निरवयव होने के कारण इनके अतिरिक्त इनके अन्य किसी कारण प्रकृति की खोज करने की आवश्यकता न समझी जिस प्रकार सांख्य और योग ने स्थूलभूत और इंद्रियों को केवल विकृति विकार माना है वैसे ही इन दोनों दर्शनकारों ने स्थूलभूत और इंद्रियों को मध्यम परिमाण वाला और अनित्य माना है सांख्य के तीनों गुणों के परिणाम के स्थान पर इन्होंने परमाणुओं का विशेष रूप से संयोग ही साधारण असमवायी कारण माना है तीसरा निमित्त कारण ईश्वर चारों दर्शनकारों न्याय वैशेषिक सांख्य और योग को समान रूप से अभिमत है यद्यपि उसको विशेष रूप से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझी है जिस प्रकार सुवर्ण से बने हुए आभूषण की परीक्षा के समय सुवर्णकार की परीक्षा करनी बुद्धिमत्ता नहीं है किंतु ईश्वर के अस्तित्व को तो सभी दर्शनकारों ने माना है यथा क्षित्यादिकम सकर्तिकम कार्यवाद घटवत जिस प्रकार कुमार घट का बनाने वाला है उसी प्रकार ईश्वर जगत का बनाने वाला है ईश्वर कारणम पुरुषकर्मा फल्य मनुष्यों के कर्मों के फल जिसके हाथ में है वही ईश्वर है संज्ञा कर्म तस्वस्म विशिष्टता लिंगम प्रत्यक्ष प्रभुत्वत्वात् संज्ञा कर्मण वैशेषिक इन सूत्रों की शंकर मिश्र ने इस प्रकार व्याख्या की है संज्ञा नाम कर्म कार्य क्षेत्र आदि तदुभयं अस्मत विशिष्टानाम तदुभय अस्मद्विशिष्टा ईश्वर अहर्षीण महर्षीण सत्ंगं घटपटादी संज्ञावेशवेशनमें ईश्वरसैताधीनम यदों संकेत सधु सा तथा सिद्ध संज्ञाया ईश्वरलिंग कर्मा की ईश्वरे लिंगं तथा ही क्षितदिकम सकर्तिकम कार्यवाद घटवधीती संज्ञा अर्थात नाम और कर्म अर्थात पृथ्वी आदि कार्य ये दो चीज़ें हमसे बढ़कर एक विशिष्ट ईश्वर और महर्षि आदि के अस्तित्व को प्रमाणित करती है घट पट आदि नाम से वे ही पदार्थ किस प्रकार समझे जाते हैं ईश्वर के संकेत से पृथ्वी जल जब कार्य है तब इनका कर्तव्य अवश्य होना चाहिए वही ईश्वर है